आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज आइए सुनते हैं प्रहसन मुंशी जी ने फोटो खिंचवाई लेखक हैं शौकत थानवी निर्देशक जीएम शाह वागे। वागे। वागे। अरे अरे अरे बेगम आज मैंने सुनती हो ओ, ओ, भाई कहा चली गई और हमेशा काम के वक्त आ तो तो रही तुम घबराए देते हो अभी गिरी होती मुझे दुपट्टे में आज मैंने कहा बेगम वो आ गया तुम तथक तस्वीर वाला मेरा मतलब तस्वीर खींचने वाला उसके डिब्बे पर लिखा हुआ है वा... कुछ भली सी बात निकली हुई है लाहौर लाहौर कभी याद अरे मतलब क्या है तुम्हारा तस्वीर खिंचाना है तो खिंचवा लो ना तस्वीर क्या अच्छे मालूम होंगे बेचारे इस बुढ़ापे में तस्वीर खिंचवाते हुए क्या मतलब है इसका यानी यानी बुढ़ापे में तस्वीर नहीं खिंचवाई जाती अरे बेगम तुम्हारी इस बात का जवाब तो उस तस्वीर खींचने वाले की टिप पर लिखा है तुम कर देखो आए, मैं क्या देख कर। तुमको तस्वीर खिंचवाना है तो खिंचवा लो ना अरे मेरा मेरा क्यों खा रहे हो मेरा मतलब था कि अरेऊंगी तस्वीर सुनो तू बैठना कुर्सी पर और मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगे बल्ला तुम्हारी कसम मालूम होगा जैसे मियाँ है तो। खैर आप मुझे तो माफ रखिए अपनी ही तस्वीर खिंचवा लीजिए खुदा ना करे कि मैं इस बुढ़ापे में ऐसी जाऊं कि कि तस्वीर तो तो मेरा क्या है? मैंने तुम्हारी तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था कि तुम्हारी भी यादगार रह जाती ठीक है ठीक है मत अरे भाई यही लिखा है उस डिब्बर पर दिखा है तो आय हवाज खो देती हो अपनी कज बहसी में सुनोरा पर्दे से झांक करने को तो बहुत मोटा तौबा है, है। सच मुझे बात के पीछे पड़ जाते चलो अब पर्दे से भी झांक कर आ, हा, हा, हा। ऐ, मगर पढ़ना तो फिर भी तुम ही को पड़ेगा मुझे आ, हा, हा, पर तो खैर मैं भी दूंगा मगर मगर मतलब तुमको भी तो मालूम हो जाएगा कि कुछ लिखा हुआ आ, आ, चलो मैंने कहा था न की तस्वीर आज ही की जाती वो देखो वो सफेद सफेद लिखा हुआ है ना अरे हाँ ए लिखा तो है कुछ आ, लिखा है कि इंसान की असल यादगार क्या है उसकी तस्वीर समझिए कुछ मैं <laughs> तो बस यादगार के लिए खिंचवाना चाहती हूँ अपनी और तुम्हारी तस्वीर यादगार हाँ। अपनी यादगार के लिए खिंचवाओ मेरी यादगार क्या होगी अरे क्या कह रही हो बेगम यादगार क्या होगी सब जाहिलो हो। ख़ैर जाहिल तो गनीमत होता है मैं कहता हूँ बेवकूफ भी हो अरे साहब यादगार की माने ये हैं ये है म, म, क्या समझाऊ हाँ देखो ना अगर वाली साहब की तस्वीर मेरे पास ना होती तो भला मैं उनको याद रख सकता था अजीब क्यामत तक नहीं याद रख सकता था अब देखो ना साहबा की तस्वीर नहीं है, किस को ये भी याद है कि उनकी सूरत कैसी थी और सूरत याद ही रहती तो तुम क्या कर लेते के, के, के, क्या कर लेते अजी ये कोई बात हुई अरे साहब खुश होते देख कर अब देखो ना वाल साहब की तस्वीर देख कर कम से कम ये तो मालूम होता है की हमारे वाल साहब भी जब इंसान को ही दुनिया में नहीं रहना है तो तस्वीर मुई रह कर करे अल्लाह वो तस्वीर बेगम साहब अब अगर इंसान को दुनिया में रहना था तो तस्वीर की क्या जरूरत थी तस्वीर तो इसलिए जरूरी है की इंसान को रहना नहीं है यहाँ तुम्हारी कसम ऐसी बात कह है मैंने कि अब तुमको तो बस चुप हो जाना चाहिए तो मैं कुछ कह रही हूँ तुमको रोका किसने है अलबत्ता मैंने कह दिया कि मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा बेगर मैं तुमको तो कैसे समझाऊ देखो मेरी उम्र को पहुंचेगा तो मेरी तस्वीर देखकर खुश होगा कि भाई वाह क्या साहब हमारे भी और तु तु तु तु तु तु तुमको माफ करना याद भी नहीं रखेगा और मेरा क्या बुढ़ापे की झुर्रियोंदार ड्रावनी सूरत को याद रखने से आँग? ना याद रखना ही अच्छा है तुमको शौक चर्राया है तुम खिंचवाओ अच्छा भैया अच्छा अब कौन तुमसे करे मगर मैं तो खिंचवाऊंगा सुनो जरा मुंह हाथ धोने का पानी साबुन और हाँ मंजन आईना टंगी सुरमा वगैरह वगैरह तो रंग तो फटाफट शर्म तो ना आएगी बुढ़ापे में ये सोला सिंगार करके तस्वीर खिंचवाते जैसे बेचारे अपनी सुसराल ही तो भेज रहे हैं। खैर खैर ये मजाक अरे इंतजार करते करते से जरा मैं उसे कर तो सुनो तुम पानी वगैरह रख दो फिर और हाँ जरा मेरे कपड़े भी निकाल दो अरे वो ज्यादा चमच चम और मेरा वो नया जूता मैं जरा उससे कह दू अरे भाई जरा ठहर जाना मैं बस तैयारी ही हो रहा हूँ अरे जल्दी कीजिए मुंशी जी धूप जा रही है फिर वक्त नहीं रहेगा अभी लो भैया अभी लो यानी कि बैठी हुई और वो कह रहा है धूप जा रही हो तुम हो के बैठी हुई हो तुम जब तक मुँह तो धो लो और वो अचकन कौन सी कही थी तो अरे साहब भाई शादी वाली अचकन जो मैं पहन के तुम्हारे दरवाजे था वार की और वो नया जूता अच्छा लो, लो, लो ये उधर खिसका दो मैं ये ये लो हाँ। और ये ओ वो वो वो अरे भाई भाई, भाई अरे साहब वो वो तो भाई, भाई। हाँ, हाँ, साम उन्दान, साम उन्दान। लो, सामने तो रखा है तुम्हे तो कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ चाहिए कि मैं बस जाऊं कपड़े निकालने बस तुम कपड़े ला दो जल्दी से शाबाश शबाश शबाश्लाह लाख ऐसा क्या अरे क्या हुआ कहती हूँ हुआ क्या अरे भाई जल्दी काम शैतान का मंजन के बजाय सां लगा दिया दातो अरे सो मंजन से मुंह ओडा लो और इसी तरह तस्वीर खिंचवा लो तुम्हें मजाक करो बेगम या इन्ना चंगा भी दो तुझे अरे रखा आ, तो है आईना कंघा देखा भी करो ठीक है ठीक है ठीक है अब अब जरा इजार बंद तो डाल दो पाजामे में आएना आएना अरे भाई आईना दिखाओ आईना दिखाओ अरे लो देखो आ, भी बहुत बड़ा हुआ अब क्या होगा अब तो खत भी बड़ा हुआ है अब मैं इसका क्या जवाब दूं मेरे हाथ का तो ये काम है नहीं कि मैं खत भी बना दूर खैर होकर बस सुनू जरा सा गूंद नहीं है गूंद ग गोंद क्या होगा? खर? अरे साहब हो तो बताओ तुम तो जिला करने लगती बात पर। मतलब ये है कि बताओ दे दूं तो तस्वीर देर हो जाएगी तो गोंद से गौंद चिपकाई जाएंगी अरे लाए देती हूँ गोंद अरे भाई जाओ ना जल्दी से देखा देखा पाजामा निकाल कर लाइने तो फटा हुआ है के पास अरे साहब अब आ चलो अरे आ तो रही हो अरे हाथ पैर फुलाए देते हो खुद ही तो कहा था बोन लाने को नहीं गोड़ मारा कुरान जाऊ अब क्या आ जाना है जरा मुलायजा तो फरमाइए ये फटा हुआ चीफा पहनकर खींचेगी मेरी तस्वीर मैंने देखा भी नहीं आ, देखा नहीं तो इसका क्या है ये तो कुर्ते और अचकन के नीचे रहेगा नीचे कैसे रहेगा अरे साहब नेफे के पास से फटा हुआ नेफे के पास से। तो क्या पर रहता है तुम्हारे यहाँ ने ये तो पर ही रहेगा अच्छा लो वो गोंद तो दो लो हाँ ये पदीश दिखाओ लो देखो अब ठीक है मतलब ये कि तस्वीर खिंचाई तो जरा ढंग की हो कैसी ड्रावनी हो गई दो इधर थोड़ा इधर हाँ, अल्लाह हाँ, तो, तो मालूम होता है जैसे चूहा हुए मुंह पर बैठा देखो दे, दे, दे, देखो तो देखू। अरे हाँ वाकई ठीक कहती हूँ सुनो जरा कैची निकालना आदमी बुक्ची से कैंची क्या अब काटी जाएंगी मुझे इस वक्त देख रही हो एक तो तक तक ये और दूसरी तो देखो कहा जा रही है आए, तो ये छोटी बड़ी कैसे हो अरे आप मैं क्या जानू कैसे हो गई भाई तुम तो कैंची लाओ बहस बाद में कर ओफो, लो लो का भी खुदा ही हाफिज है लो ये कैंची पकड़ो इधर लाओ जरा ना पकड़ो अब पकड़ो हुँ, हुँ, मुझे लो मुझे में हाँ, हाँ, चलाता हाँ, चला। अरे अब तो खुश हुई अरे बिल्कुल ही गायब कर तरफ की मूझ भाई अल्लाह मुझे तो तुम्हारी सूरत भी नहीं जाती देती सूरत को डालो जहन्नुम में का क्या होगा अब मुझ तो न होने के बराबर रह गई है इस तरह की कुछ कुछ अलबत्ता ठीक है अब क्या होगा अब क्या होगा अच्छा सुनो ठीक है ठीक है ब, ब, ब, ब, ब, बस, बन गई बात सुनो शबन की दवात ले आओ लेड़े ला ला इतो खामोशी के साथ खड़ी हो जाओ आईना लेकर लो देखो आईना जाने क्या करने का इरादा है अब बहरू भरा जाएगा मुकाला करके बेगम, बस बस ला कर रखो आईना हाँ हा, जरा मुझकी जगह रोशनाई लगा लू अब जरा दूर हट कर देखो क्या मालूम होता है मगर ये गालों में जो गढ़े पड़े हुए हैं। जल्दी से डली डली के दो टुकड़े टुकड़े। ला। अल्लाह लाती बना दिया है। लो ये आहा एक एक गाल में एक एक डली का टुकड़ा ठीक रहेगा ना एक और दूसरा ए-एम। अरे मुंशी जी जल्दी कीजिए वक्त निकला जा रहा है आया अभी आया भैया बताई राम वगैरह है सारा मुकाला हो गया आ? अरे रोशनाई पसीने में खूब मुँह पर फैली लाना तो आई ना दे रहा हूँ खत्म हो गया अरे यार ना ना तो भैया साहब फोटोग्राफर सुनिए तो अरे सुनिए तो आप तो मांगे। अब क्या होगा अब क्या होगा वो तो चला गया फोटोग्राफर अरे मेरी तस्वीर अब क्या होगा मेरी तस्वीर अभी आपने सुना प्रहसन मुंशी जी ने फोटो खिंचवाई लेखक थे शौकत थानवी निर्देशक जी एम शाह